जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा इन दोनों का भेद कैसे हो सकता है और धर्म जिज्ञासा के आनंदर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है इस विषय में भाष्यकार अपने तर्क दे रहे थे कि पुरुष का संबंध जो ज्ञान है वो केवल अवबोध होता है आत्मा का स्वरूप का अवबोध मात्र होता है उसमें कोई अनुष्ठानंदर की अपेक्षा नहीं होती है जो अनुष्ठानंदर की अपेक्षा करते हैं ऐसे धर्म जिज्ञासा को अनेक सामग्री जुटाने पड़ते हैं इसमें कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं होती इसलिए दोनों अलग अलग हैं, और फल भी दोनों का अलग अलग है भुदय अभ्युदय फल धर्म जिज्ञासा का है और निश्रेष फल ब्रह्म जिज्ञासा का है इसलिए दोनों में संबंध साक्षात संबंध नहीं कर सकता तो नियोग विधि के अंतर्गत आता है कर्म और ब्रह्म जो है ब्रह्म ज्ञान नियोग विधि के बाहर है नियोग विधि उससे काम नहीं करता अवबोधस्य चोदना चोदनाजन्यवाद न पुरुषो अवबोधे नियुज्य ज्ञान के लिए कोई विधि की आवश्यकता नहीं होती है और ज्ञान स्वसामग्री से ही प्राप्त होता है इसलिए उसमें क्या प्रतिक्रिया होती है इसको जाना नहीं जा सकता इसके कारण वो चोदना के विधि के अंतर्गत नहीं माना गया है ज्ञान के लिए जो साधन होगा वो चौदना के अंतर्गत है किन्तु ज्ञान चोदना के अंतर्गत नहीं है ये बता रहे थे इसकी टीका में वैदिक लिंगादि के संबंध में कहा कि वेद में विधि कैसे प्रवृत्त होती है पूर्व इमाम मीमांसाओं की उनके अपनी एक प्रक्रिया है जैसे यजेदा एक पद है यजन करना चाहिए ये विधि आया तो ये विधि में तीन अंश होता है एक यजधादु जो याद को सुजित करता है और उसमें एक क्रियापद है तीन क्रिया लगी हुई है वो क्रिया सामान्य को सुजित करता है और जो लिंग लकार है वो आदेश को आवश्यक कर्तव्यता को सूचित करता है ये तीनों मिलकर वो कर्म को विधार करते हैं तो ऐसे वाक्यों को वेद में विधिवाक्य कहा जाता है ये कहा अब यहां पूर्व पक्ष का और प्रश्न है कि ब्रह्मचोदना चोधना चोदनातरवत प्रवृत्तिष्ठाश्य आहा ब्रह्मचोदना भी चोदना होने के कारण दोनों में तो सामान्य आ जाएगा तो ब्रह्मचोदना भी ब्रह्म संबंधी जो वाक्य है वेदवाक्य है वो भी चोदनात्वाद वेदवाक्य होने के कारण इतरवत धर्म चोदना के समान कर्मचोदना के समान प्रवृत्ति निष्ठा इत्या प्रवृत्ति निष्ठा वाली ही है प्रवृत्ति पर आधारित है ऐसी आशंका हो गई एक अनुमान कर रहे हैं यहां ब्रह्म जिज्ञासा भी प्रवृत्ति निष्ठा वाली है चोदनात्वा कर्म जिज्ञासावत ऐसा अनुमान है तो दोनों में चोदनात्व है चोदना वेद वाक्य है तो जहां जहां वाक्य है वेद वेदवाक्यत्व है चोदनात्व है वहां वहां प्रवृत्ति निष्ठा प्राप्त हो जाएगी जैसे धर्म में इस प्रकार अनुमान करेंगे तो उसकी आशंका के लिए उस आशंका से जो सामने आया उस विषय को चोदनात्व तो को लेकर के उसके उत्तर में कहा ब्रह्मचोदना तो पुरुषम अवबोधित्यव केवलम ब्रह्मचोदना चोदना होने पर भी ये पुरुष को अवबोध कराता ही है इसको कहते हैं भूत वाक्य भूत विषय को अवबोध कराना जो सिद्ध विषय है उसका ज्ञान कराता है सिद्ध विषय का ज्ञान कराने पर उसमें अलग से कोई प्रवृत्ति करनी नहीं पड़ती उसका ज्ञान मात्र से फल प्राप्ति हो जाता है इसलिए पुरुषम केवलम अवबोध कराता ही है उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं कराता तो प्रवृत्ति निष्ठात्व तो इसमें नहीं है ठीक है मैं देखिए ब्रह्मणी प्रदीची स्थित अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि तं पदलक्ष्यं पुरुषम कवल अपंचम ब्रह्म बोधयत्यवर्तदीत्र हेतुमा ब्रह्मणी प्रति ही स्थितम ब्रह्म को प्रत्यकात्मा के रूप में जानना ब्रह्म सर्वव्यापक है किंतु सर्वव्यापक आत्मा का ज्ञान प्रत्येगात्मा के रूप में होता है अहम ब्रह्माष्टी इस भाव में होता है इसको महावाक्य कहते हैं जैसे अयमात्मा ब्रह्मा ये जो आत्मा प्रत्यगात्मा है पंचकोशातीत है सर्वसाक्षी है ऐसे जो आत्मा जो हम अपने अंदर आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं उस आत्मा को ब्रह्म के रूप में जानना तो ब्रह्मणी प्रतीकी स्थितम ब्रह्म और प्रतीक प्रतीक मान प्रत्येक आत्मा उसके सप्तमी गचन प्रत्येक शब्द का सप्तमी गचन प्रतीक स्थितम अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य इत्यादि वाक्य का तात्पर्य उसी में स्थित है तम पद लक्ष्यम पुरुषम केवलम अप्रपंचम ब्रह्म बोधे इतना ही बोध कराता है पहले से वो स्वम से जाना जा रहा स्वम से आत्मा के रूप में प्रत्येक आत्मा के रूप में जाना जा रहा है निरंतर अहम अहम अहम करके ज्ञान हो रहा है वो जो ज्ञान से जो आत्मा प्राप्त है पहले से उस आत्मा को लक्ष्य करके उस आत्मा को पहले पहचान दिलाता है देखो अहम अहम करके जिसका अनुभव तुम्हें होता है ये शरीर आदि नहीं है वो शरीर नहीं है प्राण नहीं है मन नहीं है बुद्धि नहीं है ये इससे परे हैं ऐसा पहले दिखाया वो नेदि ने आदि प्रक्रिया से पंचकोष प्रक्रिया है दृष्ट दृष्टि प्रक्रिया इत्यादि से उसको समझाएंगे और शुद्ध साक्षी में पहुंच जाएंगे इसको कहते त्व पदार्थ शोधन तव पदार्थ शोधन करके उस प्रत्येकात्मा का पहचान अलग से दिलाकर तदनंतर ये उपदेश होता है अयमात्मा ब्रह्म तत्व इत्यादि का उपदेश होता है ये तत्मस्या तो तो आदि प्रक्रिया में उपदेन साहस्त्री इत्यादि में आप लोग अध्ययन किए हैं भाई। तो त्व पद लक्ष्यम पुरुषम त्व पद का जो लक्ष्य पुरुष है ये लक्ष्य कहा क्योंकि वाक्य नहीं है वाक्य तो अहम अहम करके जो ज्ञान हो रहा है क्षेत्रज्ञ प्रमादा ये वाक्य अहम गच्छा अहम करोमी इत्यादि वाक्य से प्रवृत्त होता है उसमें अहंगार युक्त आत्मा लगा हुआ है वो कर्ता भोक्ता आदि भी होता है अधिष्ठान तदाकर्ता कर्णम से पृथक पीतम इत्यादि में आता है आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ते मनीषिण ऐसा जो कहा गया वो भोक्ता है वो वाच्य किंतु उससे लक्षित होता है ये वास्तव में जो वाच्य अहम है वो स्वरूप नहीं है उससे भी आगे जाना पड़ेगा उससे आगे जाने से उस स्वरूप का ज्ञान होगा जो सुषुप्ति में अनुभूत होता है कि उसमें अहंगार आदि जब नहीं रहता है सुशुक्ति समाधि आदि अवस्था में वह अनुभव में आता है ये त्वपद का लक्ष्य वही है उसको लक्षित करके त्वपद शोधन की प्रक्रिया के द्वारा लक्षित करता है लक्षित करने पर पहचान में आ जाएगा क्योंकि पहले से हमारे अनुभव में है खाली हम उसको पहचानते नहीं थे पहचानने के लिए वृत्ति चाहिए एक मन में एक वृत्ति बनानी थी अब वो कैसे वृत्ति बनाना हमको आता नहीं है मन को नहीं आता है तो मन को सिखा देता है शास्त्र सिखा देता है देखो ये आत्मा के बारे में वृत्ति बनाने की प्रक्रिया ये है ऐसे वृत्ति बनाओ तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा आत्मा पहले से विद्यमान है पहले से वैसे ही स्थित है अब वृत्ति नहीं बनी थी वृत्ति बनाने के लिए साक्षी प्रक्रिया इत्यादि है उसको वृत्ति बनाएंगे वृत्ति बनाने पर ज्ञान हो जाएगा कि मैं ऐसे वो साक्षी विवेको देव सर्वभूदेश गुठ सर्वव्यापी सर्वभूदांत्मा कर्माध्यक्ष दिवासा ऐसा ज्ञान होगा इसको कहते हैं उपहितात्मा पहले बताया था अवच्छिन्नात्मा उपहितात्मा ये उपहितात्मा उपहित आत्मा के रूप में उसको पहचान दिलाएंगे उसके बाद कहता है कि केवलम अप्रपंचम वो जो आत्मा है वो केवल है शुद्ध है एक है और प्रपंच रहितम ये जो अवस्थात्रय रूप प्रपंच है बाह्य प्रपंच आध्यात्मिक प्रपंच सारे प्रपंच ये प्रपंच से रही है प्रपंच मन अनेक विस्तार नाम रूपा का विस्तार होता है उसको प्रपंच प्रपंच जो है विस्तार अर्थ में ऐसे विस्तार जो होगा, वो नहीं है उसमें जितना आप अपने को विस्तार समझ रहे हो शरीरादि से युक्त वो उच्छेदन में नहीं है अप्रपंच प्रपंचोपशम शांत ऐसा कहा नंध प्रज्ञ नज्ञ नोभय प्रज्ञ न प्रान घनम न प्रज्ञ ना प्रज्ञम अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यवदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशम का प्रपंच उपशम होता है वहां प्रपंच नहीं रहता ऐसा प्रपंच जहां नहीं है उस आत्मा को ब्रह्म रूप से बोधेत उसको व्यापक रूप से बोध कराता है बोध कराने के लिए व्यापक रूप से कहना पड़ेगा क्योंकि केवल साक्षी का ज्ञान होने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है साक्षी का बोध होने से अंदर आत्मा साक्षी है वो अवस्थात्र अतीत है और पंचकोषादी अतीत है प्रत्येक है इतना ही ज्ञान होता है वो ब्रह्म है ऐसा ज्ञान नहीं होता वो शास्त्र जब बोध कराता है तत्व तो मस्त आदि वाक्य के द्वारा अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य के द्वारा बोध कराता है तभी होता है इसलिए वहां वाक्यर्थ ज्ञान की आवश्यकता होती है श्रवण मनन निर्ध्यासन की सहायता से वाक्यार्थ ज्ञान की आवश्यकता होती है अखंड वाक्यर्थ ज्ञान जब नहीं होगा तब तक वो ब्रह्म का बोध नहीं होता जैसे सांघ्य ने अपने आत्मा को स्वरूप से साक्षी रूप से जाना उन्होंने शुद्ध है चेतन है सब जाना लेकिन ब्रह्म रूप से नहीं जाना वो वाक्यार्थ बोध वहां अलग से नहीं हुआ इसलिए तो ऐसा यहां वाक्यार्थ बोध कराता है इतना ही है अब इसमें आप सोच लो कि कौन सी प्रवृत्ति है क्या प्रवृत्ति करेंगे कोई प्रवृत्ति नहीं और प्रवृत्ति है तो मानसिक विचार भी प्रवृत्ति है वो भी उसके पहले जब साक्षी में पहुंचेगा वहां कोई प्रवृति नहीं है उसके पहले पहले प्रवृति है आप मनन चिंतन करेंगे स्वाध्याय करेंगे उसको याद करेंगे खंड करेंगे फिर याद करेंगे ऐसा हो जाता है बार बार उसको अभ्यास करेंगे तब जाके वृत्ति उसमें टिकेगी ऐसा होता है वो जो टिकी हुई वृत्ति है उससे आपको ज्ञान होता है तो बुद्धि को वृत्ति को एक विषय में एकाग्र करके रखने के लिए आपको साधन की आवश्यकता होती उसके लिए जब भी करना पड़ेगा संध्या वंदन भी करना पड़ेगा फिर तब भी करना पड़ेगा ध्यान भी करना पड़ेगा सब यूज करना पड़ेगा वो जैसे ही टिक जाती है तब जो है ये श्रवणमान काम करता और खाली आप एकाग्र करते रहेंगे उससे ध्यान नहीं होता क्यों एकाग्र करते रहने पर वृत्ति एकाग्र हो जाएगी वो तो किसी को भी होता है एकाग्र कोई भी कर सकता है एकाग्र करने के लिए आपको साधक होना ही कोई आवश्यकता नहीं है कोई भी एकाग्रता कर सकता है क्यों मृत्यु को एक में टिकाना है वो तो जैसे वैज्ञानिक लोग है वो लोग भी बहुत एकाग्र करते हैं और जो काम करते हैं व्यवहार आदि करते हैं उनका भी है। उनकी अपनी अपनी तरह की एकाग्रता होती है अलग अलग एकाग्रता होती है हाँ ध्याती व पर्वता हिव पर्वता ध्यातीवा पृथ्वी ध्यायतीवा बका ऐसा होता है बगुला जो है बगुला होता है पक्षी वो भी ध्यान करते हुए जैसा दिखता है वो मछली को पकड़ना जाता है ध्यान से जाता है हम सोचते हैं कि कितना सासिक है बहुत धीरे से जा रहा है लेकिन उसका उद्देश्य तो मछली पकड़ना है थोड़ा भी हिल जाएगा तो मछली भाग जाएंगे इसलिए बहुत धीरे से से जाता है ऐसा है ना ऐसा वो देखने में ऐसा लगता है ये एकाग्रता है ये एकाग्रता किसी को भी हो सके, अब ध्यान में बैठो कुछ समय के बाद मन एकाग्र होता है अब मन एकाग्र होने के बाद आगे का क्या करना है ये मुख्य बात है एकाग्र मन मिलने से मन में शक्ति आ जाती है और विषय पर केंद्रित हो जाता है इतना सा फायदा होता है एक दूसरे ज्ञान नहीं हो पाएगा क्योंकि अंदर जो वृत्तियां पहले से बनी हुई है वही घुम फिर करके आते रहे नई वृत्ति नहीं बनेगी एक शब्द भी नया नया आएगा वो जो पुराना है वही आएगा और व्यवहार भी कोई नया नहीं आएगा ध्यान करने से व्यवहार बदलेगा ऐसा नहीं होता क्यों जो संस्कार में बैठा हुआ वही आएगा एकाग्रता रहेगी एकाग्रता से फायदा होता है अध्ययन आदि करने से कुछ भी काम करने के लिए चाहिए इसीलिए यहां इतना तक पहुंचने के बाद ये लक्ष्य ब्रह्म का उपदेश देता कि ये जो आपने जाना आत्म रूप से प्रत्येक आत्म रूप से ये और कुछ नहीं है वो ब्रह्म ही है वो जो सृष्टि करता ब्रह्म है वो है अब वो दिखाने के लिए वो सर्वव्यापय दिखाने के लिए सृष्टि का प्रकरण भी आ जाता अध्यारोह करके सब समझाया जाता क्योंकि किसी भी वस्तु को ब्रह्म रूप से सिद्ध करना है कोई भी वस्तु हो उसके लिए कुछ तरीका बताने पड़ेगा ब्रह्म कैसे है ब्रह्म मैंने सर्वव्यापक कैसा है ब्रह्म वृद्धा उधातु का अर्थ ही होता बृहत तमत्वा ब्रह्म सबसे बड़ा है सब में अंदर बाहर है ये कैसा है ये दिखाना पड़ेगा दिखाने के लिए उन्होंने कहा वो सृष्टि के आदि में भी थे अंत में भी थे बीच में भी है और सब जो है उसी से ही बनता है कार्य कारण सब उसी में है ये दिखाएंगे ये सृष्टि प्रक्रिया उससे क्या होता है वो तत्व सर्वव्यापक यह सिद्ध होता है इतना सिद्ध होने के बाद क्या करना है जिसको सर्वव्यापक से जाना उसको अपने आत्म रूप से सिद्ध करना इतना करने से प्रक्रिया पूरी हो जाती है इसके आवृत्ति निरंतर करते रहेंगे ज्ञान होता है इसलिए वेदांत की मुख्य प्रक्रिया में आते हैं की प्रक्रिया तो यहां कहने का तात्पर्य केवल अवबोध मात्र होता है यहां कोई प्रवृत्ति नहीं होती है प्रवृत्ति करने के लिए कोई हेतु नहीं है यहां तो न प्रवत्य तथा हेतु महा हेदु रूप से कहा कि अवबोध से चोदना जन्यवा अवबोध चोदना का जन्य नहीं होता है वेद उपदेश देंगे जैसे गुरु लोग उपदेश देते हैं जोर जोर से आपको सुनाएंगे बार बार सुनाएंगे अब सुनाना एक अलग होता है आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं एक अलग बात होती है सुनाने से सब लोग नहीं सुनते हैं क्या है नहीं होता है सुनाने से सुनाते रहने सुनाने वाले का काम है उनकी ड्यूटी लगी है वो सुनाते रहेंगे लेकिन सुनने वाले का अलग काम होता है वो सुनना है उसको समझना है सुनाने वाला कितना भी जोर से बोले कितने भी ताकत लगा के बोले या उसमें क्या बोलते जबरदस्ती बोले कुछ भी करे सुनाने वाला किसी भी प्रकार सुनाए लेकिन सुनने वाला वो अलग होता है सुनने वाले के ऊपर नियोग काम नहीं करता क्यों वो अपने मन से यदि चाहेगा तभी सुनेगा तभी स्वीकार करेगा वो कोई जबरदस्ती स्वीकार कर सकता था। नहीं कर सकता कोई बच्चे को भी नहीं करा सकते आप वो अपने आप चाहेगा तब करेगा वो उसके अंदर चाह बनाने के लिए कुछ तरीका आप अपना सकते वो बात अलग है किंतु चाह बने तभी वो स्वीकार करता है नहीं तो सुनाते रहने से सुनते रहने से वेद वेदवाक्य सुनते रहने से कुछ नहीं होने वाला उसमें नियोग नहीं है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता अपने आप जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे क्या करेंगे इसलिए वो बात बता रहे कि यहाँ प्रवर्तन करने की इच्छा वेद की नहीं है आपको बोध कराते हैं बोध कराने पर आप स्वीकार कर लो तो हो गया लेकिन कर्म में ऐसा नहीं है कर्म में केवल ज्ञान स्वीकार कर लिया इतनी मात्रा से फल नहीं मिलता इसलिए वहां करो ये भी कहता है अलग से कहता है तो यहाँ केवल ज्ञान से काम हो जाता है करने का कुछ नहीं रहता इसीलिए उससे ज्ञान से हो जाता अब वो भी नियोग से नहीं होता वो सुनाते हैं आप स्वीकार कर लो आप अधिकारी बन गया तो स्वीकार कर लो इस दृष्टि से होता है ये इसलिए इन दोनों की दोनों का भेद बिल्कुल समझ के रखना है क्योंकि आगे तीन दो अधिकरण छोड़ के जो चतुर्थ अधिकरण आएगा उसमें इसके बारे में इसी को लेकर लंबा विजा करेंगे पूर्व पक्ष को लेकर के आगे टीका देखिए नो आत्मा ज्ञातव्य इत्यादि वाक्य ब्रह्म बोध्योधे भाग्य पुरुष प्रेरयन दो वेदांता तद व्यावृत्ता भावना बोधयती ये पूछता है कि आपने कहा कि ये ब्रह्म का बोध मात्र होता है कुछ कर्तव्य नहीं होता उसमें नियोग नहीं होता आदेश नहीं होता ऐसा कैसे किंतु ऐसा वाक्य आया है आत्मा आत्मा जाधव्य आत्मावाज्ञेय आत्मा वे द्रष्टव्य ऐसा वाक्य आया तो आत्मावा रे द्रष्टव्य बोला जानना चाहिए ये तो अर्थ उसका निकलता है और विज्ञेय जानने योग्य केवल वही है उसको जानना चाहिए उसमें भी प्रत्यय विज्ञेय में यत प्रत्यय लगा हुआ है तो उससे वो कृत्य प्रत्यय में आकर के उसमें आदेश मान सकते हैं तो ऐसा तव्य का हो जाता है उसमें भी इसी प्रकार करना चाहिए यह अर्थ में बहुत सारे वाक्य आत्मा के संबंध में मिलता है उसका क्या करेंगे इसके विषय में पूछ रहे हैं। उसी से हमारा ये काम हो जाएगा नियोग आ जाएगा इत्यादि वाक्य ब्रह्म बोध्य इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्म का बोध हो जाता है से ब्रह्मबोधे भाव्य पुरुषम प्रेरयंदो वेदांता इस प्रकार के ब्रह्मोध को सिद्ध करने के लिए भाव्य मैंने पहले बताया साध्य आगे सिद्ध करना है उस सिद्ध करने की दृष्टि से पुरुषम प्रेरयनता वेदांता पुरुष को प्रेरणा देते हुए माने नियो करते हुए प्रेरणा का मतलब नियो कर ऐसे करते हुए जो वेदांत है तद व्यावृता भावना बोधयंती उससे संबंधित जो भावना है उसके भी बोध कराती है सत्यादि वाक्या भव्यापद्यते न्याया विधि वाक्य और सत्य ज्ञानम आनंद ब्रह्म इत्यादि वाक्य वहां प्रश्न आएगा आत्मा ज्ञातव्य द्रष्टव्य विज्ञेय इत्यादि वाक्य आया है ठीक है उसका अर्थ हम कहते हैं कि वो उसमें आदेश जैसा दिखता है किंतु और भी वाक्य है सत्यम ज्ञान आनंद ब्रह्म सत्यम ज्ञान आनंदम ब्रह्म ऐसे ऐसे वाक्य आता है इसमें कोई नियोग नहीं दिखता उसको क्या करेंगे तब उसके लिए उत्तर देते हैं पूर्व ऐसे वाक्यों का यह अर्थ होता है सत्यादि वाक्या नाम भूतम भव्याय उपदिश्य देय ऐसा न्याय है पूर्व हिमाशा जो भूत वस्तुओं का पहले से सिद्ध वस्तुओं का उपदेश वेद में आता है उसका अर्थ भव्य के संबंध में होता है आगे के लिए होता है आगे को कुछ सिद्ध करना होगा कोई साध्य के संबंध में चर्चा हो रही है उसके साथ इसको जोड़ना पड़ेगा इसलिए उसको अर्थवाद करते वज्रहस्त पुर ऐसा वाक्य है ये एक भूत वाक्य है आ, इसको भूदाखवाद करते इंद्र के हाथ में वज्र है ऐसा कहा अब इससे क्या होता है इंद्र के हाथ में वज्र देने से हमारे से क्या लेना पड़ा हमको उससे कुछ करना नहीं इसमें कोई नियोग नहीं बता रहे कोई आदेश नहीं दे रहे इतना ही जानकारी दे दिया इंद्र करके कोई देवता है उसके हाथ में वज्र रखा हुआ है इससे हमें कुछ करने की इच्छा तो नहीं हो रही ना सुनने से ऐसी आर्थिक भावना नहीं हो रही है कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है आर्थिक भावना भी नहीं हो रही तो इस इन वाक्यों का अर्थ क्या होगा तब कहा इन वाक्यों का ये अर्थ है कि इंद्र के हाथ में वज्र है इसका मतलब वो बहुत बड़ा देवता है वो वज्र हाथ में रह करके बहुत कुछ करते हैं और आसुरु को मारते हैं ऐसा वैसा करता है तो बहुत बड़ा देवता है ऐसे देवता की स्तुति के लिए इंद्र वज्र पुरंदर है कहा अब उसका प्रयोग कहाँ होना चाहिए ये कोई याग होगा स्वर्ग कामादी के लिए कोई तो जो याग करेंगे उस याग में उस स्तुति का प्रयोग होगा माने ये वो जैसा ऋग्वेद का पहला मंत्र आया अग्नि के स्तुति करते हुए इस प्रकार उसके बाद में दूसरा मंत्र आया इंद्र के स्तुति करते हुए इंद्र के स्तुति करने वाले बहुत मंत्र है उन सुधियों से यही सिद्ध होता है कि इंद्र देवता के लिए भविष्य दे के आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा देवता है अपने शत्रु को सब मार देता है उसके बाद हस्त है सबसे बड़ा आयुध है वज्र ऐसे है उसके पास इस प्रकार से दिखाता है दिखाने पर वो भाव्य जो सिद्ध करना चाह रहे हैं उसके लिए उपयोग में आता है इसको कहते हैं अब निंदा और सुधीर रूप से दो प्रकार के अर्थवाद होते अर्थवाद स्पष्टीकरण होता है ऐसा ही यहां भी आया सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म कहा किसलिए कहा क्योंकि आप आत्मा को देखना चाहते हैं उस आत्मा की सिद्धि के लिए सुधीर रूप से कहा वो सत्य है ज्ञान है आनंद है आ, इतना व्यापक है बहुत बड़ा है उसको प्राप्त करने से कुछ फायदा होता है ऐसा कहा तो उसमें आपको सुधी सुनने से कुछ इच्छा पैदा हो जाती है वो इच्छा और दृढ़ हो जाती है फिर आगे आप कार्य करते हैं। इसके लिए होता है इसलिए इन वाक्यों को भी प्रवृत्ति के संबंध में ही लगा लेना चाहिए ऐसा पूर्व ने कहा तो उसके उत्तर में कहा ना, न पुरुषों अवबोधे नियुज पुरुष को कभी अवबोध में नियुक्त नहीं किया जा सकता ज्ञान करो ज्ञान प्राप्त करो तो अच्छा है इतना उपदेश दे सकता है किंतु जबरदस्ती किसी को ज्ञान नहीं दिला सकता वो चाहे तो हो सकता है नहीं तो नहीं हो ठीक है ज्ञानस्य इच्छा प्रयत्न अनधीनवानवस्तु तंत्रवा अनिच्छद अयद मानस्या दुर्गंधादिज्ञा न तस्मिन् विधि ज्ञान में विधि नहीं हो सकती उसके लिए कारण बताए ज्ञान इच्छा प्रयत्न अनधीनवा ज्ञान जो है इच्छा और प्रयत्न के अधीन नहीं होता पहले जानता है फिर इच्छा करता है फिर करता है तो ऐसे ज्ञान इच्छा प्रयत्न के अधीन नहीं होता उसमें विशेष कोई प्रयत्न इच्छा आदि नहीं होते मान वस्तु तंद्रत्व और जो वस्तु का ज्ञान होना है वो प्रामाणिक वस्तु हो तो उसी के अधीन होकर के ज्ञान प्राप्त हो जाता है आ, जिसको आप देखना चाह रहे हैं जानना चाह रहे हैं उसी के स्वरूप से जो होगा उसका ज्ञान ऐसा ही होगा अग्नि को स्पर्श करके अग्नि का ज्ञान होता है वो उष्णता आदि ज्ञान होगा जल को स्पर्श करने से जल की शीतता आदि ज्ञान होगा ऐसे अनिच्छदो तो, अयध मानस्यादि दुर्गंध आदि ज्ञान अब कभी कभी ऐसा ही होता है कि दुर्गंध का ज्ञान हम नहीं चाह रहे किन्तु जहां दुर्गंध है वहां से गुजरने पर दुर्गंध का ज्ञान स्वदह होता है आप नहीं चाहने पर भी हो रहा है उसमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता वो आ ही जाता है तो क्योंकि तंत्र है वहां दुर्गंध फैला हुआ है आपके इंद्रिय प्रमाण काम कर रहा है तो वो दुर्गंध अपने आप आ जाए वो कई क्या है अभी आंख है तो हम कभी आंख को बंद कर सकते आंख बंद करने से फिर दिखाई नहीं पड़ेगा जिस चीज को हम देखना नहीं चाहते वहां आंख बंद करके जा सकते किंतु दुर्गंध को नहीं बंद कर सकते दुर्गंध की जगह से गुजरने से दुर्गंध होता है आप कितना भी नाक बंद करो तो भी होता है नाक पूरा तो बंद नहीं कर सकते तो श्वास कैसे देगा इसीलिए वो हो ही जाता है अपने आप हो जाता है अब यदि सीधा है ठंडी हवा चल रही है तो सीधा स्पर्श सीधा स्पर्श तो होना ही है आप कपड़ा नहीं पहनेंगे तो सीधा स्पर्श हो जाएगा अब उसको रोक नहीं सकते बंद नहीं कर सकते। इसीलिए अनिच्छा से भी हो रहा है हम तो इच्छा नहीं कर रहे हैं कि ये ज्ञान हो जाए तो इच्छा हमारी नहीं हो रही है किंतु स्वतः वो हो ही जाता है इसीलिए ज्ञान की स्थिति ऐसी यहां कौन सा नियोग काम कर रहा है कोई नियोग नहीं हम नहीं चाह रहे हैं प्रयत्न नहीं कर रहा है उस स्थिति में भी वस्तु स्थिति ज्ञान हो जा रहा है नच त्रिविधे विज्ञाने विधि विधि शक्तियों निरूपितुम ज्ञान तीन प्रकार का है तीन प्रकार के ज्ञान में भी विधि को नहीं कर सकता विधि से ज्ञान होता है ऐसा नहीं कर सकता है ना क्यों विधि को क्यों इतना मना कर रहे हैं क्योंकि विधि रखने पर नियोग ला करके नियोग से प्रवृत्ति लाना पड़ेगा हम ये प्रवृत्ति लाना नहीं चाह रहे वो ज्ञान से ही काम होना चाहिए अलग सामग्री की आवश्यकता नहीं है इससे क्या प्रयोजन होगा कर्मकांड के साथ इसका सीधा संबंध नहीं है यह सिद्ध होगा इतने सिद्ध करने के लिए यह विधि का निषेध कर रहे हैं ये युक्तियां इसलिए दे रहे हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा इतने विधि के पीछे क्यों पड़े हो ठीक है बोल दिया विधि नहीं है आए तो हो गया लेकिन ऐसा नहीं वो क्या थोड़ा भी विधि का हमसे वहां रखेंगे तो आपको फिर कर्म के साथ इसका संबंध दिखाना पड़ेगा ऐसा दिखाने पर पूर्वापर भाव संबंध दिखाना पड़ेगा अब क्रम है आनंद ले इत्यादि कुछ न कुछ पूर्वापर का संबंध दिखाना पड़ेगा जिससे सिद्ध होगा जो कर्म में अधिकारी है वही ज्ञान में अधिकारी है ऐसे सिद्ध हो जाएगा ये नहीं करना चाह रहे यही इसका मूल है जैसा अभी आगे भी भाष्य में ऐसे ही ध्यान में रखना तो त्रिविधे भी विधि शक्य और ये तीन प्रकार का ज्ञान क्या है अभी ये टीका जो है ना कहीं कहीं बहुत संक्षिप्त में बोल देते हैं। अब त्रिविध ज्ञान कहां से पकड़ना है कौन से त्रिविध ज्ञान है कि तीन प्रकार का ज्ञान है एक तो ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान एक प्रकार का हो गया दूसरा उपासना संबंधी ज्ञान तीसरा शाब्द ज्ञान इस तीन ज्ञान को यहां त्रिविध ज्ञान कहेगा ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान और शाब्द ज्ञान और उपासना संबंधी ज्ञान इन तीनों ज्ञान में विधि शक्तों न निरूपयी तीनों ज्ञान में विधि को निरूपण नहीं कर सकता शब्द सुनने से ज्ञान हो जाता है इसके लिए कोई विधि की आवश्यकता नहीं उपासना वाक्यों को सुनने से उपासना का ज्ञान होता है उसमें क्योंकि दो प्रकार की उपासना बताई ना तीन प्रकार की उपासना है उसमें कर्म अवध को छोड़ के बाकी में स्वतंत्र उपासना है स्वतंत्र उपासना का ऐसे ज्ञान होता है और ब्रह्म अपरोक्ष का भी आम ब्रह्मासन इत्यादि वाक्य से न्यू का विना ही ज्ञान हो जाता है न तो चो चोदना साध्य में बोधयती ऐसा भी नहीं कर सकते चोदना शब्द सुनने से वो साध्य को ही बोलता है जो साधन से सिद्ध होता है कर्म से सिद्ध होता है उसी का ही बोध कराता है ऐसा भी नहीं करते। सकते चोदना शब्द से उतना अर्थ नहीं है क्योंकि पूर्व हिमाचल चोदना शब्द का विधि ही अर्थ करते और कुछ अर्थ नहीं करते इसीलिए वो कह रहे न चोदना साध्यमेवयती किंतु भूतादौदी भूतम इुक्तिया कि चोदना तो साध्य को भी बोध कराती है किंतु केवल साध्य को ही बोध कराती है ऐसी बात नहीं किंतु क्या है भूदादि भूत वस्तुओं का भी ज्ञान कराती है जो पहले से सिद्धवस्तु है उन वस्तुओं का भी ज्ञान चोदना कराती है विधि कराती है ऐसे वाक्य वेद वाक्य कराता है जैसे चोदना ही भूतम ऐसा कहीं वाक्य आया जो कहता है कि चोदना अभी भूत वस्तुओं का भी ज्ञान कराती है तो चोदना मानी विधि वाक्य वेदवाक्य जो भी है इत्यादि युक्तिया तत्प्रवृत्ति इत्यादि के, के संबंध में ही उसकी प्रवृत्ति हो जाती है चोदना की प्रवृत्ति हो जाती है नेश न विधिशेषत्व समन्वय सूत्र विरोधा भावः उसका विधिशेषत्व ही मान लेना चाहिए ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि विधिशेषत्व माने कोई भी विधि का शेष भाग से ही भूत ज्ञानों को लेना चाहिए क्योंकि भूत संबंधी जितने उपदेश है उनको सब क्या कहते हैं अर्थवाद कहते हैं जैसा अभी हमने कहा वज्रहस्त पुरधर इत्यादि जो वाक्य है इसी प्रकार जितने भी वाक्य आया भोध संबंधी वाक्य है ब्रह्म वाक के संबंध में सब सत्य ज्ञान आनंदम ब्रह्म इत्यादि सब वाक्य है वाक्य सब विधि का शेष है विधि का शेष को अर्थवाद करते अर्थवाद के रूप में विधि को स्पष्ट करता है इसलिए उसको अर्थवाद करते क्योंकि ये नहीं हो सकता समन्वय सूत्र विरोधात आगे आगे जो है समन्वय सूत्र आया तत्व तो समन्वयात ऐसा सूत्र आएगा उस सूत्र में जो विचार करने वाले हैं उसका विरोध हो जाएगा वो भी विस्तार से हम विचार करें पुनसो बोधे नियोगा भाव हम दृष्टांत एन अब दृष्टांत देते हैं भाष्य में आदमी को जो सुनता है स्रोता है साधक है उसको बोध कराने में नियोगाभाव नियोग नहीं होता है नियोग के बिना ही बोध होता है जो सुनता है उसको बोध हो रहा है किंतु नियोग है ऐसा नहीं है इसके लिए उदाहरण स्पष्ट कराते हैं भाष्य में कहा यथा अक्षरार्थ अर्थ अवबोधे तद्वत जैसे अक्षरार्थ के सन्निकर्ष क्या है कि कोई शब्द को आप प्रयोग करते शब्द प्रयोग करने में शब्द में अनेक अक्षर रहता है अक्षरों का संिकर्ष होता है ये तो विशेष संबंध होता है वो संबंध करके शब्द जब बोलते हैं तब तो उस शब्द का अर्थ हो जाता है जैसे सुबह उठ के आपने घा का उच्चारण किया फिर दो तीन घंटे के बाद ता का उच्चारण किया और फिर तीन घंटे के बाद विसर्ग का उच्चारण किया तो कोई ज्ञान हो जाएगा नहीं हो जाएगा इतने समय में नहीं होता इसका साथ साथ उच्चारण होना चाहिए घटा इतना साथ में बोलेंगे तब हो जाता है उसका साथ मिला करके अक्षर अक्षर पूरा हो गया तो वहां से अर्थ निकल जाता है वो अर्थ का ज्ञान हो जाता है तो जैसे अक्षरा अक्षर और अर्थ का सन्निकर्ष होता है अक्षर मान शब्द शब्द और अर्थ का अत्यंत सन्निकष होता है निकट होता है यानी शब्द सुनने के बाद ज्ञान हो जाता है उसके लिए कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता जैसे कालिदास जी ने कहा वृत्तौ बाग प्रतिवक्त जगद पितर पार्वती परमेश्वर वाक और अर्थ दोनों साथ साथ में जुड़ा रहता है दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं तो वाक का उच्चारण हो गया अर्थ ज्ञान हो जाता है ना वो अर्थ ज्ञान के लिए पहले कुछ करना पड़ता है उसके बाद अर्थ ज्ञान हो जाएगा किंतु साथ, साथ में रहता है उच्चारण करने के बाद ही उस अर्थ ज्ञान को प्राप्त करते अब यहाँ क्या है कि वाक के उच्चारण करने के बाद एक शब्द के उच्चारण करने के बाद उसका अर्थ ज्ञान के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता बीच में और कौन सा क्या करना है और कोई प्रवृत्ति है नहीं ये वहां कोई नियोग भी काम नहीं कर रहा है शब्द सुन करके ही ज्ञान हो जाए किसी ने आपको बंदर कहा है बंदर कहने से तुरंत बंदर का ज्ञान हो जाता है और आपको कह रहे करके आप उसके साथ अपने को मिलाते हैं बंदर उधर नहीं है किंतु बंदर को मिला देते मिलाने के बाद इतना ही नहीं फिर आप क्रोधित भी हो जाते हैं दूसरे के ऊपर गुस्सा भी करते हैं सब कुछ हो जाता है एक सब एक क्षण में होता है उसने कुछ नहीं कहा उसने तो खाली इतना कहा कि तुम बंदर हो इतना कहा इतने सुनने से ये सारे प्रतिक्रिया आपके अंदर आ गई कैसे आ गया क्योंकि वो तुरंत हो गया के बीच में और कुछ करना नहीं पड़ा इसी प्रकार यहां भी है यहां नियोग क्या करेगा नियोग के लिए कोई स्थान है नि? कर्म में स्थान है क्यों कर्म का ज्ञान हो गया स्वर्ग का काम हो जे ऐसा ज्ञान हो गया इतने से काम नहीं हो रहा है स्वर्ग जाने के लिए यजन करना पड़ेगा एजन करने के लिए फिर जो शाब्दिक भावना आर्थिक भावना सब करके वहां जो है सामग्री इकट्ठा करेंगे याग होगा उसके बाद उसका फल प्राप्त को। तुरंत कोई परिणाम नहीं आता किंतु यहां जैसा बंदर बोलने में तुरंत परिणाम आ जाता है हमारे शरीर में सब काम हो जाता है ऐसा वहां नहीं हो पा रहा है तो दोनों में अंदर है ना क्या अंदर है कि यहां कुछ करना नहीं पड़ रहा है सुनने मात्र से अवबोध होता है और उससे कार्य हो रहा है और वहां तो सुनने मात्र से नहीं हो रहा है और बीच में कुछ करना पड़ रहा है करने के बाद काला में फल प्राप्त हो रहा है वहां नियोग को काम करने के लिए अवसर है यहां नियोग को काम करने के लिए अवसर नहीं है ये कहना चाह रहा हूं दृष्टान ने कहा यथा अक्षरा अक्षर और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर अत्यंत तो निकटता होने पर अर्थावबोधे अर्थावबोध में कोई नियोग काम नहीं करता अर्थ का जन हो जाता तद्वत ऐसा यहां भी होगा तस्मात्में वक्तव्य ब्रह्म जिज्ञास उपदृश्यत इस तरह विचार करने के बाद यही निश्चय हुआ कि अथादो ब्रह्म में जो अथशब्द है वो आनंदर्य को दिखाता है आनंदर्य कर्म के बाद का आनंदर्य नहीं कर्म के अधिकारी को मान के आनंदर्य नहीं कर्म का क्रम मानकर के आनंदर्य नहीं पूर्वावर भाव से आनंदर्य नहीं फल और कर्तव्य के रूप में भी आनंदर्य नहीं फल जिज्ञासा इत्यादि रूप किसी भी रूप में आनंदर्य वो नहीं है और कोई बताना पड़ेगा ये निश्चय हो गया अभी तक विचार में तस्मा तस्मा मैने इन सब कारणों से किम भी वक्तव्यम कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा ये स्थिति आ गया और कोई रास्ता नहीं जिसको कहे भी ना आगे हम ब्रह्मसूत्र सूत्र नहीं अध्ययन कर सकते आधा शब्द पर हम विचार कर रहे हैं आधा शब्द का अपन निश्चय हो जाएगा फिर आगे आएगा तो वो कहना पड़ेगा यदान जिसके अनंतर ब्रह्म उपदेश जिसके बाद आप ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं इसका मतलब आप अधिकारी को ठीक समझ रहे हैं कि ये अधिकारी ब्रह्म करने के लिए योग्य है समर्थ है साधनवान है ऐसा निश्चय किया उसके बाद आप उसको उपदेश दे रहे ये ठीक बैठे इसीलिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा ये कहा ठीक है देखिए आनंदर्यवादिन अथशब्द से अक्रर्थत्व पुष्कल हेतु ज्ञानाथत्वे उपसंहरती आनंदर्यवाजी जो अर्थ शब्द है जिसको लेकर अभी चर्चा हो रही थी उसका अर्थ अक्रमार्थ है ये क्रम के लिए नहीं है पहले जैसा कहा था वैदिक में जैसा क्रम है वैसा पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा का एकार्थकत्व होने से वैदिकत्व आदि और अलौकिकत्व आदि के कारण एकार्थक होने से क्रम हो जाएगा इत्यादि पूर्व तर्क था वो सब नहीं सिद्ध हो पाया इसीलिए पुष्कल हेतुजान्थत्वेव संपूर्ण ज्ञान के हेतु रूप से ही इस ब्रह्म जिज्ञासा को रखना पड़ेगा और किसी उपयोग के लिए नहीं कर्म के लिए नहीं कर्म संबंधी सीधा संबंध यहां नहीं है कर्म से है पहले कर्म करना शुद्ध करना इत्यादि है पहले लेकिन इसके तुरंत पहले वो नहीं है ब्रह्म जिज्ञासा के तुरंत पहले कर्म रहेंगे ऐसा नहीं कर्म के बाद ब्रह्म जिज्ञासा के बीच में और भी कुछ है उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा होती इसे उपसंहार किया आगे ठीक है अध्ययनादेर ब्रह्मजिज्ञासायाग्रीव असाग्रीवाद सदा भूतम अन्य देववा वाच्य नि दे। अब उच्चते ग्रंथ से वो क्या है जिसके अंदर ब्रह्म होती है उसको कहना है इसके लिए कह रहे हैं कि अध्ययनादेर ब्रह्म जिज्ञासायाम ये पहले कहा गया स्वाध्याय अध्य ये जो नियम है इसको अध्ययन विधि कहते हैं अध्ययन विधि सामान्य होता है पूर्व मीमांसा के लिए उत्तर मीमांसा के लिए कर्म के लिए ज्ञान के लिए सामान्य होता है सामान्य होने से उसको यहां सामग्री मान लिया जाए ब्रह्म जिज्ञासा में तो कहा नहीं हो सकता उसको सामग्री नहीं मान सकता अध्ययन आते अध्ययन आदि का ब्रह्म जिज्ञासाया सामग्री नहीं है अर्थ लेना है अध्ययन तो चाहिए वो सामान्य सामग्री है साक्षात सामग्री नहीं है क्रम से सामग्री है सदा भूतम अन्य देववाच्य इसीलिए ये ब्रह्म के पहले रहने वाली ऐसी कोई सामग्री के बारे में कहना पड़ेगा जो अध्ययन आदि से भिन्न हो अध्ययन आदि तो सामान्य हो गया दोनों के लिए सामान्य हो गया इससे भिन्न कोई सामग्री है जो वहां नहीं है और इधर है ऐसा बताना पड़ेगा ऐसा के तात्पर्य से उच्यते ग्रंथ से भाष्य का उत्तर देना चाहते भाष्य में देखिए उच्यते दे नित्यानित्य वस्तु विवेक इहा मुद्रा भोग विराग शमदमा साधना संपत मुमुक्षुव च ये चार है जो ब्रह्मजिज्ञाता के पहले रहता है इसको साधना चतुष्टी बोलते हैं तो पहले क्या है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य अनित्य दोनों का विवेक होना चाहिए कौन सा नित्य है कौन सा अनित्य आप नित्य आनंद को चाह रहे हैं नित्य अपने आप ही नित्य होना चाह रहे हैं और अनित्य साधनों को जुटा रहे हैं जो अनित्य सुख देव का इसमें काम नहीं हो पा रहा है नित्य साधन नित्य फल चाह रहे हैं तो नित्य साधन चाहिए तो नित्य क्या है वो पहले जानना पड़ेगा और अनित्य क्या है इसको भी जानना पड़ेगा अब नित्य को अनित्य मान लिया अनित्य को नित्य मान लिया इधर का उधर हो गया इधर इधर अध्यास रखा इसलिए दोनों का विवेक आवश्यक है और जिस व्यक्ति का ऐसा विवेक हो जाता है वो नित्यानित्य वस्तु विवेकी होकर साधना चतुष्टाई में पहले साधन से संपन्न हो जाता है मुमुक्षु हो जाता है नित्य अनित्य अस्त विवेक होने पर आगे जो चतुर्थ है वो मुमुक्षु तो सिद्ध होगा क्योंकि नित्य को अनित्य को दोनों को जान लिया आप नित्य को ही चाह रहे हैं कोई भी अनित्य को नहीं चाह रहा वो समझता क्या है अनित्य से नित्य प्राप्त होता है ऐसा गलती से समझ रखा है इसीलिए वो अनित्य के पीछे जाता है वो बात अलग है किन्तु हम अनित्य से नित्य को नहीं चाह रहे अनित्य जानते हुए उस साधन से नित्य को प्राप्त करना चाह रहे ऐसा नहीं है अनित्य को अनित्य स्वीकार करके वो नष्ट होगा ऐसा सिद्ध नहीं हो पा रहा हम सोच रहे हैं कि अनित्य से नित्य प्राप्त हो जाएगा ऐसी भ्रम है हमारा इसीलिए उसका विवेक होने पर नित्य अनित्य वस्तु विवेक होगा भूमिक्षित हो जाएगा तब उसको क्या हो जाएगा वो इधर लोगों पर लोग सारे सुखों को छोड़ेंगे क्योंकि सारे सुखों का जो हिसाब करेंगे तो उसको पता चलेगा ये सब अनित्य है आपेक्षिक नित्य तो यह है वास्तव में अनित्य है छीणे गुडने मध्यभोगी है यहां से जा, जाता है ऊपर लोगों तो में लोग अंदर में जाता है कुछ तो समय वहां विचरण करता है सब कुछ करता है उसके बाद में जैसा ही समाप्त हो जाएगा वापस आ जाता है इसलिए नहीं होगा ऐसा पूरा चिंतन करता है तो परीक्ष लोग कर्मचित ब्राह्मण सब परीक्षा कर लिया कि सारे छानबीन करके देख लिया अनुभव करके भी देखा कि वास्तव में होता क्या है ऐसा निश्चय हो गया निश्चय हो गया तो नित्यानित्य वस्तु निश्चय हो जाता है नित्य वस्तु केवल आत्म वस्तु है बाकी सब अनित्य है ऐसा सिद्ध हो जाएगा एक नंबर की टिप्पणी है नित्यानित्य वस्तु विवेक सत्य सती असति होना चाहिए एक मात्रा कम है मात्र वस्तु जगपे सवेक ऐसा भाविककार बोलते विवेक चूड़ाण अभी तथे उक्त विवेक चूड़ाम में भी भाषिककार ऐसे ही कहते हैं ब्रह्मा सत्यं जगन्मथ्या निश्चय सोय नित्यानित्य वस्तु विवेक परिकीर्तितः ऐसा कहा कि ब्रह्म सत्य है ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है नित्य है और जगत मिथ्या है अनित्य है ऐसा जब निश्चय हो जाएगा उसको नित्यानित्य वस्तु विवेक नाम से कहते हैं ऐसा भाषिकार ने कहा तो उसी दृष्टि से यहां नित्यानित्य निध्य वस्तु विवेक को भावधिकार सत्यासत्य वस्तु विवेक ऐसा कहते हैं घात्रार्थ भोग विराग जब नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है पूर्वाभर्ग का संबंध है इसका ऐसा होने से इघ अमूत्रार्थ भोग विराग हो जाएगा विरक्ति आ जाएगी वैराग्य आ जाएगा इस लोग में जितने भी भोग है वो सब अनित्य है मालूम पड़ा और परलोग में भी जितने भी भोग है वो भी अनित्य है ऐसा भालू पड़ा तो उससे विरक्त हो जाता है ये मुझे नहीं चाहिए ऐसे भाव तो इहा, इहा लोगे भवा इस लोग में होने वाले अमूत्र अमुत्रार्थ दोनों विषय है इसमें क्या विषय है भोग ही है ये लोग में परलोग में दोनों में भोग ही मिलेगा भोग क्या है सुख दुख अन्य साक्षात्कार दोनों में से एक मिलता भोग कहने से केवल सुख ही सुख ऐसा नहीं सुख भी भोग है दुख भी भोग है और दोनों भोगना पड़ेगा खाली सुख सुख भोगते रहेंगे तो ऐसा नहीं होता सुखी सुखते भोगते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि भोग हो रहा है कि क्या हो रहा है मालूम नहीं पड़ेगा और बीच बीच में दुख आता है इसलिए मालूम पड़ता है कि आगे जो हो रहा है वो सुख है आ, वो आवेक्षिक है उधर दुख है इधर सुख है उसमें कम दुख है तो थोड़ा सुख है ऐसा ऐसा करके मालूम पड़ता है जहां कम दुख है उसको हम सुख मान लेते हम आराम से चल दिया आराम से चले गए आराम से यात्रा हो गई ऐसा मतलब बिल्कुल आराम से हो गया बिल्कुल सुख हो गया ऐसा नहीं है यात्रा हो गई तो वहां कुछ ना कुछ हुआ है लेकिन वो कम ही है बहुत कम था इसलिए उसको आराम से कर दिया ऐसा ही हम चला रहे यहाँ सब में प्रयत्न होता है प्रयत्न में बहुत कठिनाई होती है दुख होता है शरीर यादना होती है मानसिक पीड़ा होती है सब कुछ होता है किंतु उसको सुख मान करके चला देते यदि ऐसा हिसाब करेंगे तो एक भी सुख नहीं मिलेगा ऐसा नहीं मिलेगा एक ही जगह मिलता है सोते समय थोड़ा सुख मिलता है और कोई जगह सुख मिलेगा नहीं अब वो कैसे प्राप्त हो तो उसको पता नहीं और सोने के लिए जो नींद में सुख मिलता है किंतु वो भी अनात्यंतिक वो भी आत्यंतिक नहीं रहता है नींद पूरी हो गई तो आपको उठना ही पड़ता है हमेशा सोते रहेंगे ऐसा भी तो नहीं होता है इसलिए वो भी मुश्किल है तो सारा हिसाब करके देखता है तो उसको लगता है कि ये तो छोड़ने लायक है इसके पीछे जाना ठीक नहीं है ऐसा वैराग्य हो जाएगा यह अमूत्रार्थ भोग गया ये हुए बिना ब्रह्मज्ञान में प्रवृत्त नहीं हो सकता ये हुए बिना ब्रह्मज्ञान संबंधी साधन सिद्ध नहीं होता है क्योंकि वैराग्य जब तक नहीं है तब तक आपको कोई विषय के साथ संबंध रहेगा वो विषय आके आपके वृत्ति को बाहर कर देंगे इसका मतलब जिसको ढूंढ के आप जा रहे हैं उसी से इधर उधर करेगा यहाँ से कोई गंगोत्री निकलने जाने के लिए निकल गया रास्ते में बढ़िया जगह रहने को लिए मिल गया तो वहाँ रह गया फिर कभी गंगोत्री पहुंच जाए नहीं ऐसा हो जाता कहीं तो जहाँ सुविधा मिलता है हो जाता तो बीच में भी कुछ आनंद ऐसा मिलता है उसको लेके उधर ही फंस जाएंगे इसीलिए वैराग्य नहीं हो तो आगे नहीं बढ़ पाएगा अब मन वृत्ति अंदर जाएंगे उसके बाद उसके लिए पुष्टि के लिए समादि साधना संपत उपरति तिदीक्षा श्रद्धा समाधा इसको कहते हैं समाधि साधना छठ संपत्त कहते हैं छह है ये ये आगे बताएगा विस्तार करेगी सम दम मन नियंत्रण सम है और इंद्रिय नियंत्रण दम है और आगे उभर अति प्रति श्रद्धा समाधान ये सब साधना संपत्ति होनी चाहिए और मुमुखुत्व च मुख्यत्व भी दृढ़ होना चाहिए ये बहुत मुख्य है कि हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं इसको बार बार ध्यान में रखना चाहिए आप कुछ भी करो कोई बात नहीं किंतु किस उद्देश्य से कर रहे हैं हम साधक बना है तो किस लिए इसको ध्यान में रखना चाहिए मुमुक्षता के लिए ये कभी कभी भूल जाता है जब शुरू शुरू में तो याद रखता है कि मुमुक्ता मुनोक्ष के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं बाद में बीच बीच में और कुछ आ जाता है फिर दिन भर एक बार भी याद नहीं करते कि हम मुमुक्षु बनके ये सब कर रहे हैं मुमुक् है पहले तो हम मुमुक्षु है बाद में बुभुक्षु है तो दोनों है तो पहले बुभुक्षु फिर मुमुक्षु नहीं होना चाहिए इसलिए पहले मुमुक्षु है आये था सुबह उठकर के कम से कम एक बार संध्या वंदन आदि के समय पे कभी भी एक बार ध्यान कर लेना उससे बहुत फायदा होता है आगे वो याद रहेगा दिन भर याद रहेगा कि क्या मुमुखक्षु है उसके आपसे ये सब चल रहा है तो इसलिए आप कुछ भी करेंगे उससे लिप्त तो नहीं होंगे अच्छा भी हो बुरा भी हो चलेगा क्योंकि हमको तो यहाँ रोकना नहीं है इसको पकड़ के जाना नहीं है हमको आगे बढ़ना है हम तो मोक्ष के लिए चाह रहे हैं तो हम अध्ययन कर रहे हैं वो भी तो मोक्ष के लिए साधन कर रहे हैं वो भी मोक्ष के लिए आरती पूजा कर रहे हैं वो भी मोक्ष के लिए है, फिर ध्यान कर रहे हैं वो भी मोक्ष के लिए, लिए तो है, योगासन कर रहे हैं तो वो भी मोक्ष के लिए है ऐसा कर रहे हैं तो वो भी मोक्ष के लिए अब किसी से कोई झगड़ा करे तो वो भी मोक्ष के लिए क्योंकि वो झगड़ा किए भी नही रहा जाता सबको करना ही पड़ता इसीलिए काम सब उस में कुछ भी करो लेकिन इतना ध्यान रखो ये मोक्ष के लिए कर रहे तो अपने आप बाकी छूट जाता है जो अनावश्यक है वो छूटेगा क्योंकि उसको लेके आप चल नहीं सकते उसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो अपने आप और निकल जाएगा इस प्रकार से मुमुक्षुत्व को दृढ़ करना है नित्यानित्य वस्तु विवेक से भी मुमुक्षता है और यहा भोग विराग से भी मुख्यक्षुत्व सिद्ध होगा और समाधि सर संपत्ति से भी मुक्षुत्व ही सिद्ध होता है अंत में मुमुक्षुत्व में बल आएगा इन तीनों से ऐसा ठीक है शास्त्रीय विधेयक तादृगेवा अधिकार निमित्त निधि मत्व विधि यदि शास्त्रीय है तो उसके अधिकारी भी शास्त्र के अनुसार होना चाहिए हम शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। शास्त्रीय ज्ञान कौन सा है, है। मोक्ष है मोक्ष शास्त्रीय होता है क्यों क्योंकि लोग में किसी को मोक्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं हमारे पिता पिता महादि सब आते सब सब चले गए उनको उन्होंने किसी ने मोक्ष के बारे में समझाया आपको मोक्ष के बारे में लोग में मा, मालूम नहीं होता क्यों लोग के जितने साधन है लोक साधन उससे मोक्ष होता नहीं इसीलिए कैसा करना है उनको मालूम नहीं कोई बताता नहीं है तुम किस लिए जन्म लिया हो भाई मोक्ष के लिए जन्म लिया है? नहीं बोलता वो बोलता है बचपन में माता पिता समझाते देखो तुम किस लिए जन्म लिया तुम तो पढ़ाई लिखाई करके शादी जुदी करके जो पैसा कमा के बाद में हम लोगों की रक्षा करने के लिए तुम नारा जन्म हुआ ऐसा बोलते है माता पिता तो यही समझाएंगे और फिर आगे बढ़ने पर ऐसे होता है कि वो कभी नहीं कहते हैं कि तुम्हारा जन्म तो ज्ञान के लिए हुआ है मुक्त के लिए हुआ है आनंद के लिए हुआ है ऐसा कोई नहीं समझाता वो खाली इतना ही दिखाई पड़ता है कि बड़ा हो जाएगा लड़का तो हमको काम आएगा वृद्धावस्था में गुटापे में हमको मदद करेंगे खिलाए पिलाएंगे सब कुछ करेंगे और ये बहुत बड़ा पढ़ लिख के बहुत बड़ा कमाएगा तो हम सुख रूप से रहेंगे वो सुखी रहेगा तो हम भी सुखी रहेंगे ऐसे करके उनकी भावना होती है उससे बाहर होता ही नहीं यहां तक ये भी नहीं करता है कि तुम्हारा जन्म हुआ है तो स्वर्ग जाने के लिए हुआ है ऐसा भी नहीं करता ऐसा नहीं बोलता तो तुम कुछ करो काम ऐसा जिससे स्वर्ग जाओगे ऐसा भी नहीं करता कुछ नहीं करता खाली अपने ही स्वार्थ उनको दिखाई पड़ता है ऐसे स्थिति में मोक्ष के बारे में कहा मालूम पड़ेगा नहीं मालूम पड़ता है उपनिषद करता है शास्त्र कहता है कि मोक्ष के लिए हमारा जन्म हुआ है मोक्ष पाना चाहिए क्यों मोक्ष पाना चाहिए क्या जरूरत है मोक्ष का क्योंकि मोक्ष के अंदर परम सुख है इसलिए मोक्ष पाना चाहिए अब परम सुख क्यों चाहिए हा? परम सुख इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे अंदर से हमारे जीन, जीने की जो अभिलाषा है जिजीविषा ये जिजीविषा परम सुख की खोज में ही हो रही है अल्प सुख के पीछे नहीं जा रही है जिजी का जो तत्व है उसका जो सार है वो ये चाह रही है कि हमेशा सुख मिलता रहे कभी दुख हो नहीं ऐसे चाहे इसीलिए मोक्ष चाहिए और परम सुख आप चाहते हैं तो मोक्ष चाहिए डिजी के कारण तो हमारा मूल मूलभोध जो है विचार जिसको लेके हम जी रहे जीने की, की इच्छा मरने की इच्छा नहीं है जीने की इच्छा तो जीने की इच्छा हम कर रहे हैं तो जीने की इच्छा का साथ देखने पर सुख प्राप्त होता है सुख क्या है पूछने पर अल्प सुख नहीं चाहिए परम सुख चाहिए होता है परम सुख क्या है और कहीं नहीं मिलता है तो मोक्ष में मिलता है यह शास्त्र कैसा कितना ही है ऐसे संबंध करके वो शास्त्रीय हो जाता है इसके लिए मोक्ष विधि को मोक्ष संबंधी ज्ञान शास्त्रीय ऐसा मानना पड़ेगा अब शास्त्रीय ज्ञान है तो अधिकारी भी शास्त्रीय ढंग से होना पड़ेगा शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने ढंग से अधिकारी होने से नहीं चलेगा वो शास्त्रीय ढंग से अधिकारी चाहिए जैसा कोई डॉक्टर बनना चाहता है इलाज कराना चाहता है जो भी है डॉक्टर बनना चाहता है अब डॉक्टर डॉक्टर बनने का जो अधिकारी है उसको कॉलेज जाना पड़ेगा एमबीबीएस से शुरू करना पड़ेगा आ, उसके बाद एमबीबीएस एमडी Mb, फिर क्या क्या वो करना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन सब करें उसके बाद वो डॉक्टर बनेगा उसके बाद उसको डॉक्टर माना जाता है इसको बोलते हैं शास्त्रीय विषय तो डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए जो शास्त्रीय विधि है उसके अनुसार जाना पड़ेगा तभी उसको डॉक्टरी प्राप्त होता है उसको लोग मानते हैं एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है किंतु तो कॉलेज में नहीं जाना चाहता है एमबीबीएस नहीं पढ़ना चाहता कुछ नहीं पढ़ना चाहता सारे किताब खरीदता है जैसा आजकल वेदांति लोग ऐसी किताब खरीदेगी सारे दुनिया के किताब खरीदते हैं खरीद करके दिन रात पढ़ लेंगे दो चार साल पढ़ता है किताबें पढ़ने के बाद टेप क्या सुनता है आर्टिकल वीडियो क्या बोलते हैं इंटरनेट से सुनता है सी डी सुनता है ये सुनता है वो सुनता सब सुनेंगे सब सुनने के बाद फिर समझते हैं कि हमने बेदांध पढ़ लिया ऐसे समझते अब ये शास्त्रीय विधि नहीं ये शास्त्रीय विधि नहीं क्यों जैसा कोई डॉक्टरी पढ़ना चाहता है वो ऐसा करके किताब खरीद करके पूरा पांच साल तक जो एमबीबीएस होता है उतने समय उन्होंने किताबों खरीद के पढ़ लिया सारे पढ़ने के बाद उसको कोई डॉक्टर मानेगा नहीं मानेगा यद्यपि किताबें वही पढ़ा है लेकिन वो परंपरा से नहीं गुरु संबंध से नहीं और वो शास्त्रीय विधि से नहीं उनके हिसाब से जो शास्त्र है उसी के विधि से नहीं किया इसीलिए वो कितने भी किताब क्यों ने पढ़ किंतु उसको कभी डॉक्टर नहीं मान सकता उसके नाम के पहले वो प्रफिक्स नहीं लगा सकते डॉक्टर ऐसा यही यहां भी है यहां भी शास्त्रीय विधि से होना मतलब केवल किताब पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी जानकारी होने के लिए कोई ये नहीं किंतु तो आप उस तत्व को संप्रदाय से प्राप्त नहीं कर सकते उसके लिए अधिकारी नहीं होगा वो शास्त्रीय विधि का अधिकारी चाहिए गुरु परंपरा से आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी उस हिसाब से साधन करना पड़ेगा उस हिसाब से अध्ययन करना पड़ेगा तब मनन चिंतन करना पड़ेगा तब प्राप्त होता है इसलिए ये सीधी सीधी बात है इसमें कोई इधर उधर बोलमाल कुछ नहीं है ऐसे पढ़ने से वेदांति नहीं होता ऐसा नहीं कोई किताब पढ़ के वेदांति नहीं हो सकता क्योंकि असंप्रदाय हो जाएगा जानकारी के लिए पढ़ सकती है जानकारी तो आप इंटरनेट से जानकारी ले लो अब पूरे ऑपरेशन जो होता है ना डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन करते हैं सर्जरी करते हैं सारे इंटरनेट में आपको मिल जाएगा वो देकर के कोई ऑपरेशन कर सकता है क्या करेगा तो वो भी मरेगा वो दूसरे को भी मरवा देगा ऐसा हो जाएगा इसीलिए ऐसी स्थिति हो जाती इसी को कहते हैं संप्रदायविद भाष्यकार कहते हैं असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविद भी मूर्खवत ना आ, क्या है उसंडक में है न स्वातंत्रेण ब्रह्मन्वेषण कुरिया सर्वशास्त्रो भी सर्वशास्त्रज्ञों भी न स्वातंत्र ब्रह्मन्वेषण कुरियात इतना स्पष्ट बोल रहे थे कि भाष्य का ये ब्रंडक परिषद में सर्वशास्त्र को आपने किताब से पढ़ लिया सुन लिया कुछ भी हो गया कितना साल भी बीस साल पढ़ा हो पच्चीस साल पढ़ा हो किंतु स्वातंत्र ब्रह्मान्वेषण न कर अपने बुद्धि से मैं ब्रह्म को जान लूंगा ऐसे कभी निकलो मत फंस जाएगा ना ब्रह्म रहेगा ना आप रहेंगे न कुछ रहेगा वो फंस जाएगा ऐसा नहीं करो ये परंपरा से संप्रदाय से सीखो गुरु से अध्ययन करो अध्ययन करने के बाद उस सम्प्रदाय के अनुसार आगे बढ़ो सर्टिफिकेट मिला न मिला कोई बात नहीं लेकिन सम्प्रदाय वहाँ मुख्या है वहाँ तो सर्टिफिकेट भी मिलता है वो क्योंकि वो प्रमाण पत्र के रूप में देते हैं अब वो पढ़ा नहीं है तो वो सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं जो पढ़ लिया तो वो काम का है वो दिखाने के लिए कैसे पता चलेगा कि ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा इतने के लिए सर्टिफिकेट देते हैं हम तो यहां का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे किंतु संप्रदाय संप्रदायविद होने पर उसका ज्ञान दृढ़ हो जाएगा और उसी से उसको प्राप्त हो जाएगा इसलिए अप्रदाय के तरफ नहीं जाना चाहिए जानकारी प्राप्त करके आप आ सकते जा सकते उससे वो गुरु से प्राप्त करना है इसीलिए इसको कहते हैं शास्त्रीय विधि ठीक कहा ना शास्त्रीय विधि से शास्त्रीय ज्ञान होगा क्योंकि जिस चीज को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वो शास्त्रीय संबंधित ज्ञान है लोक संबंधित ज्ञान नहीं है तो शास्त्रीय संबंधित ज्ञान हो तो शास्त्रीय विधि से उसको प्राप्त कर लेना चाहिए तब जागरूक वो ढंग से होगा ऐसा कहा उसी दृष्टि से हम मुख्यदादी को आगे कहना चाहते इसका विस्तार करेंगे ठीक है ओर ओर ओल ओ